भारत। तिरुमला तिरुपति भगवान वेंकटेश का एक बड़ा ही अद्भुत मंदिर तिरुपति का यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट से 67 किलोमीटर दूर है ये मंदिर वेंकट हिल पर बना हुआ है विच इज वन ऑफ द सेवन हिल्स ऑफ तिरुमला और इसीलिए इस मंदिर को टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स के नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर को मोस्ट विजिटेड टेम्पल ऑफ इंडिया और सेकेंड मोस्ट विजिटेड श्राइन इन दर्ल्ड कहा जाता है and is also considered as the richest temple in the world